समाधि के पश्चात होने वाला विज्ञान 926 नौ सौ करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है नेति नेत करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्मा की उपलब्धि होती है विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना किसी ने दूध के बारे में सुना भर है किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है जिसने केवल सुना ही है वह अज्ञानी है जिसने देखा है वह ज्ञानी है जिसने पिया है उसे विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान हुआ है ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उनके साथ परम आत्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना इसी का नाम विज्ञान है पहले नेति नेति विचार करना पड़ता है ईश्वर पंचभूत नहीं है इंद्रियां नहीं हैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हैं वे सभी तत्वों के अतीत हैं छत पर चढ़ने के लिए एक एक कर सब सीढ़ियों का त्याग करते हुए जाना होता है सीढ़ियां छत नहीं है किंतु छत पर जा पहुंचने के बाद दिखाई देता है कि जिन ईटा चुना, सुरखी आदि वस्तुओं से छत बनी है उन्हीं से सीढ़ियाँ भी बनी है जो पर ब्रह्म है वही यह जीव जगत बना है 24 तत्व बना है जो आत्मा है वही पंचभूत बना है तुम कहोगे मिट्टी अगर आत्मा में ही बनी है तो वह इतनी कड़ी कैसे है उनकी इच्छा से सब कुछ संभव हो सकता है क्या रजवीर्य से हड्डी और मांस का निर्माण नहीं होता है समुद्र के झाग से बना पत्थर कितना कड़ा होता है विज्ञान लाभ होने के बाद संसार में भी रहा जा सकता है उस समय स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर ही जीव जगत बने हैं वे संसार से अलग नहीं हैं ज्ञान लाभ करने के पश्चात जब रामचंद्र ने कहा कि वे संसार में नहीं रहेंगे तब दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को के पास भेज दिया वशिष्ठ ने कहा राम यदि संसार ईश्वर से रहित हो तो तुम उसका कर सकते हो। रामचंद्र चुप्पी साधे रहे क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं है सात जिस प्रकार संगीत में आरोह और अवरोह होते हैं सारे गम पध नि कहते हुए स्वर को ऊपर तक चढ़ाकर फिर सानी धप मग रैसा कहते हुए नीचे उतारा जाता है उसी प्रकार समाधि में अद्वैत बोध का अनुभव करने के पश्चात पुनः नीचे उतरकर अहम बोध का अवलंबन कर रहा जाता है जैसे केले के स्तंभ की परतों को छीलते छीलते माझे तक पहुँच उसी को सार समझा फिर विचार आया कि छिलकों का ही माझा है माझे के ही छिलके हैं दोनों मिलकर ही स्तंभ बना है नौ बेल को हाथ में लेकर विचार किया खोपड़ा बीज और गूदा उनमें से बेल कौन सा है पहले खोपड़े को आसार कहकर फेंक दिया फिर उसी प्रकार बीजों को भी फेंक दिया और केवल गूदे को अलग निकाल कर कहा यही बेल का सार है यही असल में बेल है फिर बाद में विचार आया कि जिसका गुदा है उसी का खोपड़ा और बीज है खोपड़ा बीज और गुदा ये तीनों मिलकर ही बेल बना है इसी प्रकार नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चात विचार आया जो नित्य है वे ही लीला में जगत बने हैं नौ एक बार श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से पूछा तेरे जीवन का ध्येय क्या है नरेंद्रनाथ ने कहा सदा समाधि में मग्न रहना तब श्री रामकृष्ण ने कहा क्या तू तो इतना क्षुद्र बुद्धि है समाधि के भी पार चला जा समाधि तो तेरे लिए कुछ भी नहीं उससे भी ऊंची अवस्था है किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा था भाव और भक्ति ही सब कुछ नहीं है नौ सौ तीस और एक समय श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ से यही प्रश्न पूछा उस समय भी नरेंद्रनाथ ने एक ही उत्तर दिया सुनकर श्री राम कृष्ण बोले छी छी तेरा इतना उच्च आधार है और तेरे मुंह में यह बात मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल ब्र बट वृक्ष के समान होगा तेरी छाया में हजारों लोगों को आश्रय मिलेगा परंतु वैसा न होकर तो केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है यह तो बहुत ही तुच्छ बात है तुझे तो सभी भाव अच्छे लगते हैं मैं एक ही सब्जी को कभी उबालकर, कभी तलकर, कभी उठ उसकी चटनी बनाकर तो कभी रसेदार तरकारी बनाकर खाना पसंद करता हूँ मैं समाधि में निर्गुण भाव से ईश्वर का अनुभव ग्रहण करता हूँ फिर उनके विभिन्न रूपों के साथ विभिन्न भाव संबंध स्थापित कर आनंद का उपभोग करता हूँ तू भी ऐसा ही करना तू एक ही आधार में ज्ञानी और भक्त दोनों बन।